Telegu dendalesan na cheku de jubesan telegu dendalesan na cheku de jubesan la la la la la la la la ओमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम अंधेरी रात का संघर्ष भैया कितनी तेज हवा है ठंडी तो कितनी है ओ, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही हां भैया कुछ और ओढ़ने के लिए दो ना ये कंबल अरे वो कुछ नहीं है चल बस किसी तरह से तू सो जा और ये ये कंबल मुझे दे दे हां भैया अरे भैया चलो अगले मकान सतीश हां भैया कुछ कहा क्या नहीं भैया पर पर लगता है बाहर कोई है अरे कोई नहीं है कुत्ता होगा नहीं भैया मैंने आवाजें सुनी है सो जाना तू हां खोलो वरना गोली से उड़ा खोलो सतीश हां भैया तो नहीं आ मुझे भी लगता है चुप डाकू भैया हमें उनकी मदद करनी चाहिए चुप चुप चुप अरे वो अकेले हैं हम क्या करेंगे लेकिन भैया हां ठीक है मैं उन लोगों को बुलाकर लाता हूं सतीश सतीश सतीश सतीश बहुत बहादुर बच्चा था उसने भाई की बात नहीं मानी वो घर से बाहर आया और दूर गली में जाकर लोगों को मदद के लिए पुकारने लगा अरे उठो उधर आमु का ओहो अरे क्या हो गया सबको एक साथ ही जगाएगा क्या श्रीमान के जज गए डाकू आ गए अरे जा गोगो पकड़ने के लिए चलो क्या पूरे लोग गोगो को कैसे पकड़ सकते हैं उनके पास तो बंदूकें होंगी भैया अरे तो क्या हुआ हमारे पास भी हसिया लाठी और सरी तो है वो तो ठीक है बस सतीश भाई कह रहा है चलो हम मुकाबला करेंगे का वालों चलो सब आओ मेरे पीछे लाठी भी ले लो करी भी ले लो हां आओ सतीश लोगों के साथ मानचंद चाचा के घर की ओर चल पड़ा डाकू अभी भी दर्वाजों को खुलवाने की कोशिश कर रहे थे दर्वाजा खोलो खोलना एक एक को गोली से उड़ा देंगी खोल दो खोल खोल खोल खोल अरे इस अंधेरे में हम डाकुओं को देखेंगे कैसे भैया हाथ में टॉर्च है कहीं उन्होंने हमें देख लिया तो फिर हमें गोली से उड़ा देंगे नहीं नहीं चाचा सब खड़े-खड़े सोचते रहेंगे तब तक वो तो डर लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा मैं अकेला ही आगे बढ़ता हूं सतीश ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा उसके मन में कुछ विचार आया और वो अकेला आगे बढ़ गया फिर वो बिल्ली की तरह दुबकता हुआ अपने घर के आंगन की तरफ वाली दीवार पर चढ़ने लगा वहां अंधेरा ही अंधेरा था लेकिन डाकू टॉर्च जला जलाकर बार-बार देख रहे थे टॉर्च लेकर देख रहा सफर कोई नजर नहीं आ रहा टर टर हां सर टर टर अरे ये तो कई डाकू लगते हैं डाकू तुम्हें तो मजा मैं चखाऊंगा लेकिन यहां कुछ मारने के लिए भी तो नहीं है i don't know what to do with it. This... This is a seed. Yes. I'm Foot is on the ground. Take this. I'll kill you. Don't kill me. Who is this? The blood? I've just lost my head. Who is this? Don't kill me. अच्छा अच्छा चल चल मच गई वो इधर-उधर देखने लगी मगर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया तभी साहस करके कुछ और लोग ऊपर चढ़ेंगे चाचा पीछे से चढ़ जाओ छोटा सा बच्चा इतनी हिम्मत कर सकता है और तुम खड़े-खड़े वो देख सतीश की बहादुरी ने उनकी हिम्मत को और बढ़ा दिया एक ने उपले में आग लगाकर आंगन में फेंका चाचा ये उपले में आंगन में फेंक रहा हूं सफल का तेज रोशनी हुई डाकू इधर-उधर भागने लगे अरे आग अरे कहां आ रहा है लकड़ी इधर जा क्या इधर से भाग रहे हैं चाचा क्या तेरी सुनते भाग रहे बाहर सतीश ने तभी निशाना साधकर دوسری اینٹ پھینکی ارے بھاگ تے کہاںوں ڈاکو یہ لے اب جان بچا کے بھاگنا پڑے گا ارے جا वो देखो डाकू भाग ना जाए पकड़ो उन्हें पत्थर मारो उन्हें मत मारो लोग आ रहे हैं चलो मारो उन्हें वो छर्डो वो छर्डो और इस तरह सतीश की बहादुरी के कारण सारे डाकू पकड़ लिए गए सभी 9 डाकुओं का पकड़ा जाना सतीश ना देख सका क्योंकि आंख में लगी गोली के कारण वो बेहोश हो चुका था सतीश की इस बहादुरी को क्या हम भुला सकते हैं कभी नहीं स्वयं राष्ट्रपति जी ने इस बहादुर बच्चे को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया और अब माननीय राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश के रामनगर गांव के इस नन्हे बालक सतीश को वीरता पुरस्कार देते हैं सतीश धन्यवाद अंधेरी रात का संघर्ष अभी आप सुन रहे थे सी आई ई टी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेड़ा आलेख मोहम्मद अलीम कलाकार मोहम्मद अयूब मंगतराम बाबला कोचर सतीश महाजन हर्ष बाला शांति एस कालरा और यमन ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन